महाभारत आदि पर्व त्रिष्ट्यधिक शतमोध्याय बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगर निवासियों की प्रसन्नता वै सम्पान वाच ततः स भग्न पार्षवांगो नदी ता भैरव रवम शैलराज प्रतीका सो गतावत बक वै सम्पान जी कहते हैं राजन फसलि की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशाल काय बकासुर भयंकर चित्कार करके प्राण रहित हो गया ते न वित्रस्तो न वितरस्तों जन तस्थ राक्षस निष्पात गृहराजन सह परिचारिभ तान विगत भी भीम सबलवान ज्ञा प्रहरतांबर सांया सलवान्वेशयत सा निंसा मनुषा भूजुष्मा कर्चेन्सता शीघ्रम दिवे भवदीती जन्मेजय उस चितकार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर दाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा न करना जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा तस्य तद्वनम शुवा ताँ रक्षा भारत एवं प्रीति तम प्राहुर्जगृहुसम भारत भीम की सुनकर उन राक्षसों ने कह कर कर स्वीकार ली। तथा तत्र भारत नगरे प्रत्यद्यंत नरे नगर वास भी भारत तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा ततो तथो भीमादाय गता निक्षिप्य जगामान लक्ष तदन भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए दृष्टवा भीम बलोदूत बकंबि निहतम तदा ज्ञात भयोद्विघ्न प्रतिजग्म तत तत भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुम्बी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए गये तत सभीमस्तम ग्राह्मण वे स्मत आचे यथावृत्तम सर्वशेषत उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा से सारा ठीक ठीक सुनाया तथो नराब निष्कांता नगरा बेवतम भूम राक्षसमृदित जब सबेरा हुआ और लोग नगर से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मरा पड़ा है समद्रेकूट सदृशमे किरण भयानकम दृष्ट संघिष्टरो माणो बभोस्तृत्गराम पर्वत पर्वशिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया एक चक्राम तथो गवृत्ति तथा पुरे ततः सहस्रशो राज नगरवासि तत्र जगमूर्भक द्रष्टुम सी वृद्धकुम का सर्वे, सर्वे राजन उन्होंने एक चक्र नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य स्त्री बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए उस समय वह अमानुषिक कार्य देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की तत प्रगणया मास कश्यारोजन ज्ञावाचा गम्य तम विप्रम प्रक्षु सर्वे भते। इसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी दिन आदि की गणना की फिर उस ब्राह्मण की वारी का पता लगाने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे एवं पृष्ठ सभव सो रक्ष मांडवान वाच नागरान सर्वान एदम विप्रल सभस्त इस प्रकार उनके बार बार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा आज्ञा मामे रुदंत ब्राह्मण कच्चिन मंत्रसिद्धो सिद्धो महामना कल जब मुझे भोजन पहुँचाने की आज्ञा मिली उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा परिपृक्ष साम पूर्व परिक्लेम पुश्य च ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वास्य प्रहसन निब देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा पयस्याम्य हम तस्मा अन्न में तुरात्मे मन निमित्त भयम चापी न कार्य मि चा ब्रवी ब्रह्मण आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए स तदन्नम उपादा गगवनमती तेन नून दबे दे तत्कर्म लोकहित वे वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए अवश्य उन्होंने ही यह लोक कर्म किया होगा। ब्राह्मण चक्रो ब्रह्म तब तो वे सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र आश्चर्यचकित हो आनंद में जमग्न हो गए उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य से मे महान उत्सव मनाया तथो जानपदा सर्वे आ जगमुह नगर प्रति तदुतम द्रष्टुम पार्थस्त चावसन इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्ववत् वहीं निवास करने लगे इत श्री महाभारते आदि बकवद बकवध बकवदे बकवधे त्रिष्टिक शतमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवद पर्व में बकासुर वध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ